ज्ञानी कबीर का पद है साधो देखो जग बोराना साची कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना हिंदू कहत है राम हमारा मुसलमान रहमाना आपस में दो लरे मरतु तुह मरम कोई नहीं जाना बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी प्रात करे असनाना आत्म छोड़ पखाने पूजय तिनका थोथा ज्ञाना आसन मार्य धरी बैठे मन में बहुत गुमाना पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ वर्त भूलाना माला पहरे टोपी पहरे ठाप तिलक अनुमाना साखी शब्द गावत भूले आत्म खवर न जाना घर घर मंत्र जो देत फिरत है माया के अभिमाना गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछिताना बहुतक देखे पीर औलिया पढ़े किताब कुराना करे मुरीद कबर बतलावे उन्हों खुदा न जाना हिंदू की दया मेहर तुर्कन की दोनों घर से भागी वह करै जीवा व झटका मारे आग दो घर लागी या विधि हँसी चलत है हमको आप कहाबे सयाना कहे कबीर सुनो भाई साधो इनमें कौन दीवाना कृपापूर्वक हमें इसका अर्थ समझा दें। धर्म क्या है शब्दों में शास्त्रों में क्रियाकांडों में या तुम्हारी अंतरात्मा में तुम में तुम्हारी चेतना की प्रज्वलित अग्नि में धर्म कहाँ है मंदिरों में मस्जिदों में गुरुद्वारों में आदमी के बनाए हुए मंदिर मस्जिदों में धर्म हो कैसे सकता है धर्म तो वहाँ है जहाँ परमात्मा के हाथ की छाप है और तुमसे ज़्यादा उसके हाथ की छाप और कहाँ है मनुष्य की चेतना इस जगत में सर्वाधिक महिमापूर्ण है वहीं उसका मंदिर वहीं धर्म है धर्म है व्यक्ति और समष्टि के बीच प्रेम की एक प्रती ऐसे प्रेम की जहाँ बूंद खो देती है अपने को सागर में और सागर हो जाती है जहाँ सागर खो देता है अपने को बूंद में और बूंद हो जाता है व्यक्ति और समष्टि के बीच ध्यान का ऐसा क्षण जब दो नहीं बचते एक ही शेष रह जाता है प्रार्थना का एक ऐसा पल जहाँ व्यक्ति तो शून्य हो जाता है और समष्टि महाव्यक्तित्व की गरिमा से भर जाती इसलिए तो हम उस क्षण को ईश्वर के साक्षात्कार व्यक्ति तो मिट जाता है समष्टि में व्यक्तित्व छा जाता है सारी समष्टि एक महाव्यक्तित्व का रूप ले लेती धर्म व्यक्ति और समष्टि के बीच घटी एक अनूठी घटना है लेकिन ध्यान रहे सदा व्यक्ति और समष्टि के बीच व्यक्ति और समाज के बीच नहीं और जिनको तुम धर्म कहते हो वे सभी व्यक्ति और समाज के संबंध है अच्छा हो तुम उन्हें संप्रदाय कहो धर्म नहीं और संप्रदाय से धर्म का उतना ही संबंध है जितना जीवन का मुर्दा लाश से कल तक कोई मित्र जीवित था चलता था उठता था हंसता था प्रफुल्लित होता था आज प्राण पखेरु उड़ गए लाश पड़ी रह गई उस व्यक्ति की हंसी से मुस्कुराहट से गीत से उस व्यक्ति के मनोभाव से उस व्यक्ति के उठने बैठने चलने से उस व्यक्ति के चैतन्य से इस लाश का क्या संबंध है पक्षी उड़ गया पिंजड़ा पड़ा रह गया वो जो आज आकाश में उड़ रहा है पक्षी उससे इस लोहे के पिंजड़े का क्या संबंध है उतना ही संबंध धर्म और संप्रदाय का धर्म जब मर जाता है तब संप्रदाय पैदा होता है और जो संप्रदाय में बंधे रह जाते वे कभी धर्म को उपलब्ध नहीं हो पाते धर्म को उपलब्ध होना हो तो संप्रदाय की लाश से मुक्त होना अत्यंत अनिवार्य है अगर तुम समझदार होते तो तुम संप्रदाय के साथ भी वही करते जो घर में कोई मर जाता है तो उसकी लाश के साथ करते हो तुम मरघट ले जाते दफनाते, आग लगाते देते लाश को कोई संभाल के रखता है लेकिन तुम समझदार नहीं और लाश को सदियों से संभाल कर रखे हो लाश सड़ती जाती है उससे सिर्फ दुर्गंध आती है उससे पृथ्वी पर कोई प्रेम का राज्य निर्मित नहीं होता सिर्फ घृणा फैलती जहर फैलता है धर्म तो एक है लाशें अनेक क्योंकि धर्म बहुत बार अवतरित हुआ और बहुत बार त्रोहित होता है हर बार लाश छूट जाती है तीन सौ संप्रदाय हैं पृथ्वी पर और सब आपस में कलह से भरे हुए सब एक दूसरे की निंदा और एक दूसरे को गलत सिद्ध करने की चेष्टा में संलग्न जैसे घृणा ही उनका धंधा है तुम्हारे मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों से अब प्रेम के स्वर नहीं उठते प्रार्थना की बांसुरी नहीं बजती, सिर्फ घृणा का धुआं उठता है ये हो सकता है कि तुम घृणा के धुएं के इतने आती हो गए हो कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारी आंखें उस धुएं से इतनी भर गई हैं कि अब और आंखों से आंसू नहीं गिरते या तुम इतने अंधे हो गए हो कि आंख ही तुम्हारे पास नहीं कि जिससे आंसू गिर सके लेकिन धर्म मरता है थोड़ी हैरानी होगी क्योंकि धर्म तो शाश्वत है धर्म कैसे मर सकता है निश्चित ही धर्म शाश्वत है लेकिन इस पृथ्वी पर उसका कोई भी रूप शाश्वत नहीं जैसे तुम तो बहुत बार पैदा हुए मरोगे तुम्हारे भीतर जो छिपा शाश्वत है वो कभी पैदा नहीं होता कभी नहीं मरता लेकिन तुम तुम तो आओगे देह धरोगे ये देह मरेगी फिर और देह धरोगे वो भी मरेगी थोड़ी देर सोचो अगर आदमियों ने यह किया होता कि जितने लोगों ने अब तक देह धरी हैं सबकी लाशें बचा ली होती अगर तुम्हारी अकेले एक व्यक्ति की सब लाशें बचा ली होती तो पृथ्वी पूरी तुम्हारी ही लाशों से भर जाती क्योंकि तुम कभी पक्षी थे कभी पशु थे कभी पौधे थे हिंदू कहते हैं चौरासी करोड़ यौनियों से तुम गुजरे हो अगर एक यौनी से एक बार गुजरे हो जो कि कम से कम है जिसके लिए बहुत ज्ञानवान होना जरूरी है कि एक बार में ही छुटकारा हो जाए एक यौनी से अगर हम न्यूनतम मान लें कि तुम एक यौनी से एक बार गुजरे हो तो तुम्हारी चौरासी करोड़ लाशें अगर संभाल के रखी जाती तो होती जमीन भर जाती पट जाती उनसे तुम्हारी ज्योति बहुत दियों में जली है ज्योति उड़ जाती है दिए को संभाल के रखते जाओ मुश्किल में पड़ जाओगे जिस जगह पे तुम बैठे हो एक एक इंच जगह पर करोड़ों लाशें गड़ी हैं क्योंकि कितने लोग हैं कितनी आत्माएं है, कितने वर्तुल सबने लिए ज्योति चली जाती है लाश को हम दफनाते हैं धर्म के साथ ऐसा नहीं हो पाया ज्योति तो चली जाती है लाश रह जाती लाश को हम संभाल लेते लाश सूक्ष्म है इसलिए दुर्गंध का भी पता उन्हीं को चलता है जिनके पास बड़े तीव्र नासापुट लाश इतनी सूक्ष्म है कि कबीर जैसी आंखें हो तो ही दिखाई पड़ती इसलिए धर्म व संप्रदाय इकट्ठे हो जाते और जब भी कोई नया दिया अविरभूत होता है सनातन की ज्योति को लेकर तब मरे हुए सारे संप्रदाय उसके विरोध खड़े हो जाते क्योंकि वो एक नया प्रतियोगी है और प्रतियोगी असाधारण है उसके साथ जीता भी नहीं जा सकता क्योंकि वो जीवित है तो मुर्दा हो इसलिए सारे संप्रदाय धर्म के दिये को बुझाने में संलग्न रहते हैं इसलिए तो महावीर पे पत्थर फेंके के जाते हैं बुद्ध का अपमान किया जाता है जीसस को सूली दी जाती है मंसूर की गर्दन काटी जाती है वो जो प्रतिष्ठित संप्रदाय वो जब भी धर्म की ज्योति जगेगी तभी भयभीत हो जाते खतरा पैदा हुआ क्योंकि ये एक ज्योति उन सबको मिटा देने के लिए काफी है इस संबंध में कुछ बातें समझने तो कबीर के सीधे साधे पद बड़ी गहन गरिमा से भर जाएंगे उनमें से बड़ी सुबास उठेगी पहली बात धर्म भी वैसे ही पृथ्वी पर आता है जैसे आत्मा आती है जब भी कोई व्यक्ति तैयार हो जाता है और दिया पूरा निर्मित हो जाता है तत्ण ज्योति उतर आती है इसलिए हिंदू अपने धर्म पुरुषों को अवतार कहते हैं अवतार का मतलब है अवतरित होना ऊपर से नीचे आना अवतार शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। बुद्ध 40 वर्ष तक अवतार नहीं थे एक रात अचानक सब घट गया दूसरे दिन सुबह अवतार हो गए क्या हुआ उस रात दिया 40 वर्ष से तैयार हो रहा था जब दिया परिपूर्ण तैयार हो गया हम इतना ही कर सकते हैं पृथ्वी पर दिया तैयार कर सकते हैं ज्योति तो इस पृथ्वी पर है ही नहीं ज्योति तो आती है अज्ञात से ज्योति तो आती है अनंत से ज्योति तो आती है सनातन शाश्वत से जब भी कोई दिया पूरी तरह तैयार हो जाता है तब ज्योति उतर आती है तुम केवल स्थिति पैदा कर दो परमात्मा के उतरने की और तुम्हारे भीतर परमात्मा उतर आएगा अवतरण का अर्थ है ऊपर से उतरता है धर्म पृथ्वी पर हम दिए बनाते हैं ज्योति ऊपर से आती फिर जब दिया टूट जाता है तो टूटे खंडहर को तुम बचा लेते हो ज्योति तो फिर ऊपर चली जाती जो ऊपर से आई थी वो तुम्हारे कारण नहीं आई थी वो तुम्हारे कारण रह भी नहीं सकती वो जिसके कारण आई थी वो दिया टूट गया वो बुद्ध के साथ ही विलीन हो जाती है लेकिन बुद्ध के पदचिन्ह छूट जाते हैं रेत पर उन्हीं पदचिन्हों की पूजा चलती है कहा तो बुद्ध के चरण कहा तो उन चरणों से बहती हुई अनंत धारा ऊर्जा की कि जिन में भी साहस था झुकने का वे झुके और सदा के लिए तृप्त हो गए कि जिन में भी हिम्मत थी बुद्ध के चरणों को छू लेने की उन्होंने छुआ और जैसे पारस छू गया सोना हो गया कहां तो वे चरण और कहां फिर रेत पर सूखे हुए छोड़े हुए सूखे चिन्ह फिर उन चिन्हों की पूजा चलती और उन चिन्हों की पूजा में भी अर्थ हो सकता है लेकिन केवल उन्हीं को जिन्होंने बुद्ध के चरण देखे थे इसलिए पहली पीढ़ी उन चरणों में भी बुद्ध के वास्तविक चरणों की भनक पाती स्वाभाविक है जिन्होंने असली चरण देखे थे चरण चिन्हों को देखकर भी याद जगती है याद का दिया जलता है चरण चिन्हों को देख कर भीतर भी वे सब यादें हरी हो जाती हैं जो बुद्ध के चरणों के पास घटी थी लेकिन दूसरी पीढ़ी जो सिर्फ कहानियां सुनेगी उसके लिए चरण चिन्ह तो सिर्फ रेत पर चरण चिन्ह होंगे उसके लिए बुद्ध के चरण चिन्हों में और बुद्धुओं के चरण चिन्हों में क्या फर्क होगा कोई फर्क ना होगा पहली पीढ़ी ने तो जीवंत घटना देखी थी पहली पीढ़ी का तो अंतस्थल डोला था पहली पीढ़ी ने तो नृत्य किया था अवतरित ऊर्जा के साथ थोड़ी देर साथ चला था थोड़ी देर का संग साथ हो गया था और जैसे कोई फूलों की बगिया से गुजर जाए तो भी वस्त्र वास पकड़ लेते हैं फूलों की ऐसे ही बुद्ध के पास रहकर पहली पीढ़ी ने तो थोड़ी सी बाँस पकड़ ली थी लेकिन दूसरी पीढ़ी आएगी दूसरी पीढ़ी के लिए तो बुद्ध के चरण चिन्ह कुछ भी अर्थ न रखेंगे अर्थ औपचारिक होगा संप्रदाय औपचारिक है पिता पूजते हैं बेटा भी पूजेगा पिता पूजते हैं तो बेटे को भी पुझवाएंगे पिता जो करते हैं वो बेटे को भी करने के लिए वाध्य करेंगे जो पिता ने अपने निर्णय से किया था वो बेटा पिता के निर्णय से करेगा सब मर गया पिता तो बुद्ध के पास गए थे अपने बोध से खींचा था बुद्ध ने इसलिए गए थे भीतर कोई पुकार उठी थी भीतर कोई आमंत्रण मिला था तो गए थे बेटे पर आरोपण होगा आमंत्रण नहीं न तो बुद्ध हैं पुकारने को न बेटे को बुद्ध का कोई पता है कथाएं हैं कहानियां हैं जिन पर बेटा भरोसा भी नहीं कर सकता क्योंकि बातें ही कुछ ऐसी हैं कि जब तक जानो ना भरोसा नहीं होता बेटे की मजबूरी है जिसने जाना नहीं अवतरण को जिसने देखी नहीं वो ज्योति जो आकाश से आती है जिसने केवल पृथ्वी की ज्योतियां ही देखी हैं उसके पास कोई उपाय भी तो नहीं कि भरोसा करे संदेह स्वाभाविक है उसके संदेह को पुरानी पीढ़ी दबाएगी पुरानी पीढ़ी भी एक मुसीबत में उसने देखा है और कौन बाप ना चाहेगा कि उसका बेटा भी भागीदार हो जाए उस परम अनुभव में कौन माना चाहेगी कि उसका बेटा भी उस परम की दिशा में यात्रा पर निकल जाए क्योंकि जो भी हमने जाना है हम चाहते हैं हमारे परिजन भी जान लें जो हमने पिया और तृप्त हुए हम चाहते हैं हमारे परिजन क्यों प्यासे छुदातुर मरे तो बाप की भी मजबूरी है कि वो चाहता है कि बेटे को दिखला दे बेटे की मजबूरी है कि जो उसने देखा नहीं जो निमंत्रण उसे नहीं मिला वो उसे कैसे देख ले इन दोनों के बीच संप्रदाय पैदा होता है बाप थोपता है करुणा से बेटा स्वीकार करता है भय से बाप ताकतवर जो कहता है मानना पड़ेगा न मानो तो मुसीबत में डाल सकता है बाप कहता है अपने प्रेम से बेटा स्वीकार करता है अपनी निर्बलता से इन दोनों के बीच में संप्रदाय पैदा होता है पहली पीढ़ी के पास तो थोड़ी सी धुन होती गीत तो बंद हो गया प्रतिध्वनि गूंजती रहती दूसरी पीढ़ी को ना गीत का पता है जिसने गीत ही ना सुना हो उसे प्रतिध्वनि का कैसे पता चलेगा जो मूल से ही चूक गया हो उसकी प्रतिलिपियां कामना आएंगी और कितना ही समझाओ बात समझाने की नहीं कबीर कहते हैं लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात देखी तो ही सही है नहीं देखी तो परमात्मा से बड़ा झूठ इस संसार में दूसरा नहीं है देखा तो उससे बड़ा कोई सत्य नहीं देखा तो वही एकमात्र सत्य है सभी सत्य उसमें लीन हो जाते नहीं देखा तो परमात्मा सरासर झूठ है सब चीजें सत्य हैं किनारे रास्ते के पड़ा पत्थर भी सत्य है परमात्मा झूठ है लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात लेकिन दूसरी पीढ़ी कैसे देखे बाप ने देखी होगी लेकिन जिसने देखी है सिर्फ जिसने बुद्ध को देखा है लेकिन जो बुद्ध नहीं हो गया वो केवल कहानियां कह सकता है वो दिखा नहीं सकता वो स्मरण कर सकता है स्मरण मधुर है। बड़े बड़ी लेकिन उसके स्मरण बेटे के लिए क्या करेंगे इसलिए तो हिंदुओं के पास किताबें हैं जिनका नाम है स्मृति जिनका नाम है श्रुति श्रुति का मतलब है सुनगा सुना किसी ने कहा स्मृति का अर्थ है किसी की यादाश्त है उसने बताया इसलिए हिंदुओं के पास इतिहास नहीं है पुराण है पुराण का मतलब कि हमने एक ऐसी महिमा की घटना देखी है कि हम उसे सिद्ध भी करना चाहें दूसरी पीढ़ी को तो हम इतिहास की तरह सिद्ध भी ना कर सकेंगे क्या सिद्ध करोगे बुद्ध का जन्म सिद्ध हो सकता है उसके गवाह मिल सकते हैं बुद्ध राजा के बेटे थे यह सिद्ध हो सकता है उसके प्रमाण मिल सकते हैं 40 वर्ष तक के प्रमाण मिल जाएंगे बुद्ध के लेकिन चालीसवें वर्ष में जो घटना घटी उसका क्या प्रमाण है उसका कौन गवाह है किस क्षण में गौतम सिद्धार्थ गौतम सिद्धार्थ ना रहा गौतम बुद्ध हो गया उस क्षण का कोई भी तो गवाह नहीं उसको इतिहास कैसे बनाओगे जिसका कोई गवाह नहीं इसलिए हम इतिहास कहते ही नहीं उसको हम कहते हैं पुराण हम कहते हैं कहानी कहानी ही हाथ में रह जाती पीढ़ी दर पीढ़ी हम उस कहानी को दोहराते हैं जैसे जैसे बुद्ध से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम कहानी को सही बताने के लिए अति अतिशयोक्तियों से भरने लगते हैं सिद्ध करने के लिए नई पीढ़ियों के सामने के एक महिमावान पुरुष हुआ था धर्म उतरा था पृथ्वी पर हम कपोल कल्पित बातें जोड़ने लगते हैं कारण है कपोल कल्पित बातों के जोड़ने का क्योंकि मूल घटना का कोई भी प्रमाण नहीं है इसलिए हम उस मूल घटना को बड़ी कपोल कल्पनाओं के घेरे में खड़ा कर देते हैं ताकि तुम मूल की बात ही ना पूछ सको हम बड़ा जाल खड़ा कर देते हैं वो जाल ही संप्रदाय और दूसरी पीढ़ियां मानती हैं क्योंकि और पीढ़ियां मानती थी क्योंकि पिता मानते थे इसलिए बेटा मानता है ये लाश है इसमें सब मर जाता है इस मरी हुई लाश को जो ढो रहा है वो कबीर को न समझ पाएगा और मजा तो ये है कि ये कोई बुद्ध के साथ हो राम के साथ हो कृष्ण के साथ हो तो ठीक कबीर के साथ भी वही हो गया कबीरपंथी लाश ढो रहे हैं आज मैं तुमसे जो कह रहा हूं कल मेरे साथ भी यही हो जाएगा तुम अपने बच्चों को जरूर कहना चाहोगे जो मैंने तुमसे कहा है तुम बांटना चाहोगे अभी दो दिन पहले ही एक मित्रा है पति पत्नी दोनों सन्यासी हैं पत्नी को गर्भ है तो वो चाहते थे कि उनके गर्भ के बच्चे को अभी सन्यास दे दू बड़ा प्रेम बड़ा भाव है लेकिन ऐसे ही तो संप्रदाय निर्मित होता है और गर्भ के बच्चे को तो पता ही नहीं उसकी तो कोई स्वीकृति भी नहीं वो तो अभी बेहोश है उनके प्रेम को कोई दोष नहीं दे सकता ये प्रीतिकर है कि पिता और मां सोचें कि उनका बच्चा भी सं्यस्त हो लेकिन इस बच्चे को तो कुछ भी पता नहीं और अगर ये बच्चा न्यासी बना दिया जाए तो आरोपण होगा कल ये ढोएगा संन्यास को तुमने तो अपनी प्रफुल्लता से लिया था तुमने तो अपने आनंद से लिया था तुमने तो किसी स्वाद से लिया था। तुमने तो निर्णय किया था तुम्हारा तो ये संकल्प और समर्पण था लेकिन इस बेटे पर तो आरोपण होगा अगर ये छोड़ेगा तो अपराध अनुभव करेगा कि मां पिता ने संन्यास दिलवाया और मैं छोड़ता हूं तो गिल्ट अपराध पैदा होगा अगर पालन करेगा तो झूठ होगा क्योंकि मन में तो कोई भाव नहीं संप्रदायिक व्यक्ति ऐसी ही दुविधा में फंसा होता है अगर न माने न करे तो अपराध पकड़ता है क्योंकि मैं धोखा दे रहा हूं पिता को मां को लंबी परंपरा को न मालूम कितने लोगों ने आशाएं बांधी हैं उस सबको मैं तोड़ रहा हूं धोखा दे रहा हूं तो अगर कोई अपने संप्रदाय को छोड़ दे तो गिलानी होती है मन अपराध से भरता है अगर पकड़े रखे तो कोई आनंद नहीं आता कोई नृत्य पैदा नहीं होता बोझ की तरह ढोता है सांप्रदायिक व्यक्ति बड़ी दुविधा में जीता है मगर यह स्वाभाविक है जिस दिन यह समझ लिया जाएगा पृथ्वी पर कि यह स्वाभाविक है उसी दिन यह बंद हो जाएगा और जो व्यवहार हम लाश के साथ करते हैं वही व्यवहार हमें संप्रदाय के साथ करना चाहिए बहुत प्रेम है माना बचाने का मन होता है लेकिन पिता मर जाते हैं तो क्या करोगे पति मर जाता है तो क्या करोगे बेटा मर जाता है तो क्या करोगे मन होता है कि छाती से लाश को चिपका ले, मगर कितनी देर चिपका रखोगे अगर लाश को ज़्यादा देर चिपकाया तो तुम भी लाश हो जाओगे उसकी दुर्गंध तुम्हें भी दुर्गंध से भर देगी आज नहीं कल अपने को समझा के लाश से छुटकारा लेना पड़ता है पीड़ा होती इतना रस था इतना प्रेम था इतना लगाव था आज उसी को जलाने जाते हैं लेकिन जाना ही पड़ता है कष्ट से दुख से रोते हुए जार जार संताप से लेकिन जलाने जाना ही पड़ता है जो लाश के साथ होता है वही धर्म के साथ होना चाहिए जब धर्म मर जाए रोते हुए जाओ दुखी जाओ लेकिन उसे विदा दे दो और जब तक पृथ्वी पर लोग संप्रदायों को विदा नहीं देने की हिम्मत जुटाते तब तक लाशें बढ़ती जाएंगी दुर्गंध फैलती जाएगी मंदिर मस्जिद चर्च मरघट हो गए वहां बड़ी महिमावान पुरुषों की लाशें पड़ी हैं ये बात सच लेकिन लाश लाश है दूसरी बात जब भी धर्म का अवतरण होता है किसी व्यक्ति में जब कोई व्यक्ति आधार बनता है धर्म की ज्योति को उतार लेने का जब कोई व्यक्ति इतना सबल हो जाता है अपनी शांति में कि परमात्मा को उतरना पड़ता है उसमें जब कोई इतना गहन हो जाता है अपने समर्पण में कि अनंत को आके छूना पड़ता है वो से जब किसी की प्यास परम हो जाती है और जब किसी का रोआ रोआ उसके व्याकुलता से भर जाता है तो उस पर वर्षा होती है परमात्मा की जब ये घटना घटती है तब ये घटना इतने गहन निबिड़ अंतस्तल में घटती है कि वहाँ शब्दों की कोई पहुँच नहीं वहां भाषा का कोई स्थान नहीं वहां कोई तरंग भी नहीं पहुंचती वहां सब निस्तरंग है वहां ज्योति अकंप चलती है उस भीतर की घटना को जब बाहर बताने आना पड़ता है तब संप्रदाय पैदा होता है लेकिन वो भी होगा ज्ञानी बिना बताए नहीं रह सकता क्योंकि जो जाना है उसे बांटना ही होगा जो पाया है उसे बांटना ही होगा दुख का स्वभाव है कि तुम चाहो तो बचा सकते हो आनंद का स्वभाव है कि तुम उसे बचा नहीं सकते तुम्हें बांटना ही होगा दुखी आदमी एक कोने में बैठ सकता है आनंदित आदमी नहीं बैठ सकता वो चाहेगा कि मित्रों को इकट्ठा कर ले बोझ दे दे आज पूर्णिमा की रात है तारों के नीचे नाच ले जो उसे मिला है थोड़ा सा बांट दे। आनंद बंटना चाहता है जैसे फूल जब सुगंध से भर जाता है तो खिल जाता है सुवास लुट जाती बादल जब जल से भर जाता है तो बरस जाता है ऐसे ही जब आनंद की घटना भीतर घटती उसे संभालना असंभव उसे कभी कोई नहीं संभाल पाया दुखी आदमी चुप हो जाए एकांत में बैठ जाए गुहा में छिप जाए आनंदित आदमी कितनी ही बड़ी गुहा में बैठा हो उतर के वापस संसार में आ जाता है दुखी महावीर जंगल जाते आनंदित महावीर बाजार में लौट आते दुखी बुद्ध भाग जाते हैं महल से आनंदित बुद्ध गांव-गांव भटकते बांटने को दुखी आदमी पलायन करता है जब आनंद की घटना घटती है उतर तो आता है ठेट वहां जहां भीड़ है जहां लेने वाले हैं जहां प्यासे लोग हैं जहां पृथ्वी प्यास से तड़फ रही वहां बादल बरसने को जाता है पर कठिनाई भीतरी है जो जाना है वो निशब्द में जाना है कहना होगा शब्द में क्योंकि सुनने वाले शब्द को समझ सकेंगे निशब्द को नहीं इसलिए कुरान गीता बाइबल इंजेल तालमुद, अवेस्ता इनका जन्म होता है फिर लोग इन किताबों को ढोते रहते फिर इन किताबों में वो खोजते रहते इन किताबों में धर्म नहीं ये किताबें धर्म से पैदा हुई हैं मगर इन किताबों में धर्म नहीं और जिन्होंने समझा कि इन किताबों में ही है वो भटक गए उनको फिर कभी भी ना मिलेगा ये किताबें तो इशारा हैं ये तो मील के पत्थर हैं ये तो कहती हैं और आगे बस सब किताबें इतना ही कहती हैं और आगे यहां मत रुको और आगे चलो बढ़ो और आगे सब मील के पत्थर हैं जहां तीर लगाए और आगे कोई किताब मंजिल नहीं है क्योंकि शब्द कैसे मंजिल हो सकता है निश्द मंजिल है परम मौन मंजिल है बड़ी अड़चन हो जाती जाना था निशब्द में जाना जा सकता है केवल निश्द में बताया शब्द में लोग शब्द को पकड़ लेते हैं उनकी भी कठिनाई है जाहिर साफ है क्योंकि जो उनको बताया गया वो पकड़ लेते हैं और कठिनाई बड़ी सूक्ष्म और जटिल जब बुद्ध बोलते हैं तो शब्द में तो सत्य नहीं होता लेकिन बुद्ध के ओठों को छूकर जो शब्द निकलते हैं, उनमें सत्य की झनकार होती शब्द तो तुम जो उपयोग करते हो वही बुद्ध करते हैं लेकिन शब्दों का गुणधर्म बदल जाता है। जब बुद्ध बोलते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं बोले जा रहे हैं बुद्ध की आंखें भी कुछ कह रही बुद्ध के हाथ भी कुछ कह रहे हैं बुद्ध का पूरा व्यक्तित्व कुछ कह रहा है जब शब्द बुद्ध बोल रहे हैं तब शब्द तो सिर्फ एक छोटा अंश है बुद्ध का पूरा होना उसमें समाविष्ट है तो बुद्ध जब शब्द बोलते हैं तो निर्जीव शब्द भी जीवन की प्रतीति ले लेते हैं साधारण से शब्द भी हीरों की चमक ले लेते उसमें तुम उस क्षण में तुम शब्द को अपने भीतर ले जाते हो बुद्ध का सारा व्यक्तित्व उस शब्द के आसपास एक वायुमंडल की तरह तुम्हारे भीतर आता है लेकिन गीता में जब तुम पढ़ोगे तो किताब पर छपे स्याही के अक्षर वहां कृष्ण की मौजूदगी नहीं जब तुम धम्म पद में पढ़ोगे तो कागज और स्ही है वह बुद्ध के ओठ बुद्ध की आंखें बुद्ध के हाथ बुद्ध का होना वहाँ कुछ भी नहीं ऐसा ही समझो कि अगर तुमने संगीत को संगीत की किताबें देखी हो, चिन्हों में संगीत लिखा होता है संगीत में और संगीत की किताब में जहाँ चिन्ह बने होते हैं संगीत के उसमें जितना फर्क है उतना ही फर्क बुद्ध के वचन और धम्म पद में कृष्ण के वचन और गीता में कहा बुद्ध के वचन उनकी भीतर की ज्योति से ज्योतिर में, उनके भीतर की सुवास से आंदोलित उनके भीतर की गंध को लेते हुए क्योंकि उनसे डूब के आ रहे हैं उनके गहनतम से आ रहे हैं शब्द नशब्द को कह नहीं सकते लेकिन निश्द्द में से डूब के आए तो निशब्द की थोड़ी सी ध्वनि उन शब्दों में मौजूद होती वही ध्वनि प्रभावित करती शब्द प्रभावित नहीं करते शब्द तो मैं भी वही बोल रहा हूं जो तुम बोलते हो मेरे शब्दों के कारण तुम तो मेरे पास नहीं आ सकते क्योंकि एक भी शब्द तो नया नहीं जो तुम नहीं जानते तुम मेरे पास किसी और कारण से हो शब्द के पास पास कुछ और भी घट रहा है शब्द के आसपास कुछ और भी घट रहा है भला तुम उसे ठीक से समझ भी ना पाओ लेकिन तुम्हारा हृदय उसे पहचानता है भला तुम उसे पकड़ के मुट्ठी में बांध भी ना पाओ किसी को बता भी ना पाओ लेकिन कहीं अंतस्थल में कोई भनक होती और तुम जानते हो कि जो मैं कह रहा हूं वो शब्दों में ही नहीं है वही तुम्हें छूता है वही तुम्हें आंदोलित करता है कई बार तुम्हें अड़चन होती होगी तुम मेरे शब्द सुनते हो ठीक वही शब्द तुम जाके दूसरे को कहते हो तुम हैरान हो जाते हो कि वो तुमसे प्रभावित ही नहीं हो रहा बात क्या है यह भी हो सकता है तुम मेरे शब्दों को सुधार भी ले सकते हो मुझसे भी अच्छा कर ले सकते हो क्योंकि मैं कोई शब्दों में बहुत कुशल नहीं हूं व्याकरण कोई ठिकाने की नहीं है तुम उसे सुव्यवस्थित कर ले सकते हो लेकिन तुम हैरान हो कि बात क्या है वही मैं कह रहा हूं शब्दों में कुछ भी नहीं है शब्द तो निर्जीव है। जीवन तो तुम्हारे भीतर से डाला जाए तो ही डाला जाता है बुद्ध से जो प्रभावित हुए उन्होंने शब्द संग्रहित कर लिए स्वभावता इतने बहुमूल्य शब्द बचाए जाने जरूरी हैं फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उन शब्दों का अनुस्मरण चलता है पाठ चलता है तुम भी थोड़े हैरान होगे कि कबीर के वचनों में ऐसा कुछ खास तो नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि तुम्हें कबीर का एहसास नहीं बुद्ध के वचनों में भी तुम्हें कुछ खास ना दिखाई पड़ेगा ऐसा क्या खास है बड़े कवि हुए हैं उनके वचनों में ज्यादा कुछ है बड़े लेखक हैं बड़े वक्ता हैं उनकी बोलने की कुशलता और न तो बुद्ध न कबीर न मोहम्मद कोई वक्ता है न तो कोई लेखक है भाषा की कुशलता है ही नहीं फिर क्यों इतने लोग प्रभावित हुए कैसे इतनी क्रांति घटित हुई नहीं कबीर नहीं है क्रांति के कारण ये कबीर की भाषा भी नहीं है कबीर के भीतर जो ज्योति आकाश से उतरी है जो अवतरण हुआ है वही सारा राज वहां सारी कुंजी वहां छिपी है जादू की सारा चमत्कार वहां है लेकिन वो तो खो जाता है कबीर के साथ थोते शब्द रह जाते हैं जैसी चली हुई कारतूस चली हुई कारतूस को तुम संभाले रहते हो तुम सोचते हो कितना बड़ा धड़ाका हुआ था कारतूस तो वही है संभाल लो लेकिन चली हुई कारतूस को संभाल के भी क्या करोगे कुरान बाइबल इंजेल तालमत अवेस्ता धम्मपद सब चली हुई कारतूस चल चुकी धड़ाका हो चुका अब तुम नाहक धो रहे हो अब इसके बलब तुम किसी युद्ध में मत उतर जाना कि चली हुई कारतूस अब किसी काम न आएगी से अर्चन होती इससे बड़ी अर्चन होती संप्रदाय शब्दों से घिर जाता है धर्म निश्द है संप्रदाय शास्त्रों से घिर जाता है धर्म का कोई शास्त्र नहीं शून्य ही उसका शास्त्र है मौन ही उसकी वाणी है और तीसरी बात जब कभी अवतरण होता है धर्म का परमात्मा का तो उस व्यक्ति के माध्यम से बहुत सी घटनाएं घटती वो व्यक्ति बहुत तरह की विधियों का उपयोग करता है तुम्हें सहायता पहुंचाने को तुम्हें मार्ग पर चलाने को बुद्ध ने भिक्षुओं को पीत वस्त्र दिए पीले वस्त्र प्रतीक है प्रतीक है मृत्यु के कबीर जो कह रहे हैं कि जीते जी जो मर जाए वही बचेगा जैसे पीला हो जाता है पत्ता तो उसका अर्थ है कि मौत करीब आ रही पत्ता मरने के करीब है फिर जब बिल्कुल पीला हो जाता है तो मर गया फिर किसी भी क्षण वृक्ष से टूट जाता है ना वृक्ष को पता चलता ना पत्ते को पता चलता मौत घट गई पीले पत्तों को देखकर बुद्ध को स्मरण आया पीतु वस्त्र उपयोगी होंगे वो तुम्हें याददाश्त दिलाएंगे कि मर जाना है कि इस जीवन में जीना नहीं है मरकर जीना है पीले पत्ते की तरह जीना है जो लटका अब गया अब गया अब गया किसी भी क्षण हवा की जरा सी लहर और पीला पत्ता गया ऐसे जीना है क्योंकि मौत किसी भी क्षण घट सकती है मौत के प्रति जागे हुए जीना है मौत को स्वीकार करके जीना है इसलिए बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को पीले वस्त्र दिए भिक्षु अब भी पीले वस्त्र पहने हुए लेकिन प्रतीक जड़ हो गया अब उसमें कोई जीवन नहीं है। उन्हें कुछ पता भी नहीं क्यों पीले वस्त्र पहने हुए मैंने तुम्हें गैर वस्त्र दिए जिससे बुद्ध को पीला पत्ता मौत का सूचक मालूम पड़ता है ऐसे ही दूसरे चोर से गैरिक रंग दो बातों का प्रतीक है एक तरफ तो सुबह का उगता हुआ सूरज का रंग है एक नए जीवन का आविर्भाव दूसरी तरफ सांझ को डूबते हुए सूरज का भी रंग वही है एक तरफ संसार की तरफ से मर जाना है परमात्मा की तरफ जीना है एक तरफ सुबह एक तरफ सांझ दोनों एक साथ गैरिक रंग अग्नि का रंग है और अग्नि से गुजर गुजरना कोई भी निखरता नहीं तुम्हारी आत्मा का स्वर्ण निखरेगा अग्नि से गुजरकर गैरिक वस्त्र अग्नि का रंग है उसका अर्थ है कि यह पूरा जीवन अग्नि सिखा है यहां से तुम्हें शुद्ध होकर गुजरना अन्यथा तुम स्वीकार ना हो सकोगे बहुत पुकारे जाते हैं बहुत कम चुने जाते हैं हजार यात्रा करते हैं एक पहुंचता है अगर तुमने जीवन को पूरा मौका दिया कि तुम्हें जला डाले तुमने अपने को बचाने की कोशिश न की तुम स्वर्ण की तरह अग्नि में पड़ गए और सब तरह तुमने जलने दिया एक बात पक्की सोना नहीं जलता कचरा ही जलता है तुम्हारे भीतर जो सोना है वो बच रहेगा जो कचरा है वो जल जाएगा गैरिक वस्त्र चिता का रंग तो उसमें वो बात तो छिपी ही है जो पीत वस्त्रों में छिपी कि तुम जीवन को मरकर जीना जैसे प्रतिपल तुम चिता पर चढ़े हो आग की लपटें उठ रही तुम्हारे चारों तरफ तुम्हारे गैर एक वस्त्र आग की लपटें बनी रहें तुम्हारे चारों तरफ तुम ऐसे जियो जैसे चिता पर बैठा हुआ आदमी जी रहा हो किसी भी पल सब जल जाएगा राख बड़ी रह जाएगी लेकिन यही खतरा है पीछे लोग पीले वस्त्र पहने हुए चलते रहते हैं जड़ प्रतीक हाथ में रह जाता है अर्थ खो जाता तब संप्रदाय निर्मित हो जाता तब तुम पहनते हो पीले वस्त्र या गैरिक वस्त्र या माला लेकिन वो जड़ता हो जाती अब उसमें कोई अर्थ नहीं है अब तुम्हारे हृदय का उससे कोई संबंध नहीं है अब तुम पहने हो क्योंकि पहनना है अब तुम पहने हो क्योंकि सदा से लोग पहनते रहे अब तुम पहने हो क्योंकि न पहनोगे तो लोग क्या कहेंगे अब और बातों का कंसीडरेशन है अब और बातों का विचार है लेकिन मूल बात मूल अर्थ खो गया अब हम समझने की कोशिश करें कबीर के वचनों को साधो देखो जग बाना कहते देखो सारा जगत पागल हो गया है और पागल इसलिए हो गया है कि धर्म की जगह संप्रदाय में जी रहा है जीवित धर्म को तो भूल गया है मृत धर्म को पकड़ लिया है सांची कहूं तो मारन धावे झूठे जग पतिया बड़े आश्चर्य की बात है कभी कहते हैं कैसा पागल है ये संसार कि अगर सच कहूं तो मुझे मारने लोग आते अगर झूठ कहूँ तो पति आते संप्रदाय झूठ है धर्म सत्य है और जब भी तुम धर्म की बात करोगे लोग मारने आएंगे और जब भी तुम झूठ की बात करोगे लोग पति आएंगे जब भी तुम संप्रदाय की बात करोगे लोग कहेंगे वाह वाह क्योंकि तुम उन्हीं की मान्यताओं की बात कर रहे हो तुम उन्हीं के अहंकार की तृप्ति कर रहे हो जब भी तुम धर्म की बात करोगे लोग खड़े हो जाएंगे दुश्मन की तरह क्योंकि अब तुमने कुछ ऐसी बात कही जो उनके विपरीत है धर्म है। सदा संप्रदाय के विपरीत है ज्ञानी सदा पुरोहित के विपरीत है प्रबुद्ध व्यक्ति सदा पंडित के विपरीत है